भवो दुर्बल कृतवा सुखी भव्यायलापंडिता नूतजलधरुचे गोपवधटीदुकौराय तस्म कृष्णा नम संसारम सेंकर शंकरचार्यं भाष्यतौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मूर्तिद विभागि व्योम व्याप्तहाय <coughs> नमः ओ शांति शांति शांति घरेंद्रियो में पार्थिवत्व सिद्ध करने के लिए हेतु दिया गया रूपादिशु मध्य गंध से एवं अभिव्यंजकत्व तो इसमें रूपादिशु मध्य करने से गंध से एवं नहीं हुआ वो गोघ्रता स्वीय रूप रस स्पर्श इसका भी व्यंजक हो गया यह दोष को बारण करने के लिए क्या कहा गया विशेषण देते दिए अभी पर विशेषण अगर नहीं देना चाहते हैं तो दृष्टांत तो कुंकुम गंध से अभिव्यंजक गोभृत को छोड़कर के वायु उपनीत सुर अभिभाग ये दे सकते हैं ताकि आपको उपनी पर विशेषण देना नहीं पड़ेगा यह विचार हुआ था आगे गोघान्त में कहते हैं अत इदम इदम अत्र तो दृष्टांत में ये विचारणीय है जो द्वितीय दृष्टांत वायु उपनीत सुरभाग इसके लिए नहीं है गोघ दृष्टांत में रूपादि अभ्यंजक सति गंध से गंधस व्यंजकत्व तर क्योंकि रूपादीसु मध्य गंध से एवं अभ्यंजक गंध से एवं कहने से अर्थात रूपादी अव्यंजक सती गंधव्यंजकत्व ऐसा गंध हो जाएगा तो कहते हैं वह हेतुत्री तात्पर्य ऋप अव्यंजकत्व सती गंधव्यंजक और दूसरा हो जाएगा रस अव्यंजक सति गंधव्यंजकत्व और तीसरा स्पर्श अव्यंजकत्व सत्य गंधव्यंजकत्व ये गोघान्त के लिए विचार hmm. और गोघ्रित दृष्टांत में तो परकीय देना ही पड़ेगा तो नहीं तो सुखीय रूप रस स्पर्श का व्यंजक है इसलिए वहां पर रखना ही पड़ेगा तो अगर आप रूप अव्यंजकत्व और रसा अभ्यंजकत्व स्पर्श अभ्यंजकत्व कहते हैं तो शब्द अभ्यंजकत्व सती गंध व्यंजकत्व यह भी एक हेतु क्यों नहीं दे देते हैं तो उसके लिए कहा गया नव शराब गंध व्यंजक जल उदके नव शराब का गंध व्यंजन करने वाला जो उदक वो शब्द का व्यंजक होगा नहीं होगा तो शब्द अव्यंजक सति गंध व्यंजकत्व नव शराब जल में रह जाएगा नवश्राव का गंध व्यंजक जल में रह जाएगा और उसमें पार्थिवत्व नहीं रहेगा हेतु रहा साध्य नहीं रहा व्यविचार दोष तो व्यविचारेण तत्र ग्रंथ कर्तुतात्पर्य अभावत अर्थात शब्द अव्यंजक सति यह हेतु को नहीं लेना है इसलिए हेतु हेतुत्रीय तात्पर्य ऐसा कह दिए तो यह गोघ्रित दृष्टांत के विषय में विचार चल रहे हैं तो हेतुसु हेतु सु हेतु अर्थात तो रूप रस स्पर्श अव्यंजकत्व सती व्यंजकत्व जो तीन हेतु हुआ इसलिए कहते हैं हेतु रूप रस स्पर्शानम पर विशेषणम यहाँ पर देना पड़ेगा गोघत दृष्टांत में तो परकीय देना पड़ेगा तो ठीक है अभी प्रथम दृष्टांत हो जाएगा रूप अव्यंजक सती गंध व्यंजकत्व ये प्रथम हो जाएगा जो नव शराव गंध व्यंजक जल तो अभी आप उसमें परकीय भी दे रहे हैं तो परकीय रूप अव्यंजक सती गंध व्यंजकत्व ये जो नव का गंध व्यंजक जल हुआ वो पर रूप का अव्यंजक पर रूप का अव्यंजक नहीं होता है अब पर विशेषण दे दिए तथापि पूर्व पक्ष कहता है कि विचार होगा क्योंकि आपका लक्षण हो गया पर रूप अव्यंजक सति वो जो नव जल उसमें पर रूप का अव्यंजकत्व रहेगा और गंध का व्यंजकत्व रहेगा किंतु तो पार्थिवत्व नहीं रहता तो होगा पूर्व पक्ष कह रहा है प्रथम हेतु नव शराब गंध व्यंजक जले व्य विचार पूर्व पक्ष कह रहा है द्वितीय हेतु तो क्या होगा वहा रस अव्यंजकत्व पर रस अव्यंजकत्व सती गंध व्यंजकत्व वह जल में रहेगा पर रस अव्यंजक हो और गंध व्यंजक हो जल में रहेगा वो नहीं रहेगा क्योंकि परकीय रस का व्यंजक है जल शत्रु का रस का व्यंजक हो गया इसलिए जब परकीय रस अव्यंजकत्व तो सती गंध व्यंजकत्व तो कहेंगे तब हेतु भी नहीं रहेगा साध्य भी नहीं रहेगा व्यभिचार नहीं होगा किन्तु तो रूप का विषय में तो व्यभिचार हो जाएगा पूर्व पक्ष कह रहा है नव गंध का व्यंजक जो जल है वो परकीय रूप का व्यंजक नहीं हो रहा है अव्यंजक और गंध का व्यंजक हो रहा है तो होने से वे हो जाएगा पूर्व पक्ष कहा सिद्धांति कह रहे हैं ये जो नव शराव गंध व्यंजक जल अर्थात जल ले लीजिए जल परकीय रूप का अव्यंजक ऐसा नहीं जल परकीय रूप का भी व्यंजक होता है कैसे कहते है जो ताड़ा पत्र में लिखा जाता था तो वहाँ तो वो लोहा का कांटा जैसा होता था और उसको लिखेंगे लिखने के बाद उसमें लाल अथवा नीला रंग का अधिकतर लाल करते हैं तो करके मतलब लाल शाही डाल करके फिर उसको पोछ लेंगे तो जो गाढ़ा होगा वो गाढ़ा में रह जाएगा इसे जो पत्थर में मार्बल में व्हाइट मार्बल में लिखते हैं न लिख करके उसमें काला लगा देते हैं ताकि वो दिखेगा अगर वो काला मिट जाएगा फिर वो अक्षर इतना स्पष्ट दिखेगा नहीं दिखेगा इसी प्रकार की वो ताड़ापत्र में लिखने के बाद ये कुंडली पहले तो ताड़ पत्र में सब होता था उसमें लिखने के बाद फिर वो श्या डाल करके उसको पूरा एकदम पोच लेंगे तो वो जो गाढ़ा हो जाएगा वो गाढ़ा में वो स्याही रह जाएगा तो किन्तु बहुत दिन होने के बाद वो स्याही थोड़ा फीका हो जाएगा तो होने के बाद अभी वो अक्षर पढ़ना कठिन होता है तो कोई आप 30-40 साल के बाद हो जो कुंडली निकाल करके देखेंगे वो पढ़ना कठिन हो जाएगा फिर क्या करते हैं तो कपड़ा इत्यादि में थोड़ा डुबा लेंगे जल डुबा करके फिर उसके ऊपर फिर पोस लेंगे अभी क्या होगा जो थोड़ा सूख गया वो स्याही अभी जब उसमें पानी लग जाएगा वो फिर थोड़ा गीला होने से पूरा अक्षर अब स्पष्ट दिखेगा तो ये जो रूप का व्यंजक हो जल हुआ तो अभी सिद्धांत कहता है कि देखिये आप कहते हैं कि परकीय रूप अव्यंजक होता है जल किंतु जल परकीय रूप का व्यंजक भी होता है इसलिए वो जल में परकीय रूप अव्यंजकत्व स्थिति गंध व्यंजकत्व ये रहा नहीं क्योंकि परकीय रूप का व्यंजक हो गया तो हेतु भी नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा कोई भी विचार नहीं होगा तो सिद्धांत कह रहा है लुप्ताक्षर मसी नील रूप व्यंजकत्व ये नील रूप लुप्त तो अक्षर लुप्त तो अक्षर अर्थात तो जो ताड़ पत्र में लिखा गया अभी लुप्त तो अक्षर अर्थात तो अस्पष्ट अक्षर दिख नहीं रहा है उसमें जो लुप्त तो अक्षर में जो मछी मछी तो उसका जो रूप रूप का व्यंजक हो गया वो जल जल डालने से वो रूप स्पष्ट दिख जाता है इसलिए परकीय रूप अव्यंजकत्व यह जल में रहा जल में है हेतु भी नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा साध्य पार्थिवत्व वो भी नहीं रहा कोई व्यभिचार नहीं हुआ ठीक है अभी पर रूप अव्यंजकत्व स्थिति गंध व्यंजकत्व यह हेतु में कोई व्यभिचार नहीं हुआ और पर रस व्यंजकत्व स्थिति इसमें भी व्यभिचार नहीं रहा क्योंकि पर रस का व्यंजक है और तृतीय हेतु क्या रह गया पर स्पर्श अव्यंजकत्व और गंध व्यंजकत्व तो यह जो जल होता है यह पर स्पर्श का नहीं कर पाएगा अर्थात तो सिद्धांत को दृष्टान्त अभी अस... नहीं है कुछ नहीं होने से अभी वो नवश्राव का जो जल है परकीय स्पर्श का अव्यंजक है और गंध का व्यंजक है तब तो हेतु रहेगा अभी वो जल में परक्य स्पर्श का अव्यंजक हुआ और गंध का व्यंजक हुआ हेतु तो रह गया हेतु तो रह गया और साध्य पार्थिव तो नहीं रहेगा नहीं रहने से व्यविचार हो जाए तो स्पर्श को लेकर के तो व्यविचार हो जाएगा शब्द को कहते हैं कि शब्द तो आप मतलब लिए नहीं उसका तो हेतु तो आप बनाए नहीं किंतु तो स्पर्श को लेकर के व्यविचार हो जाएगा पूर्व पक्ष भी कहेगा आगे मच तृतीय हेतु तृतीय तो। हेतु तो अर्थात परकीय स्पर्श अव्यंजक सत्य तो, तो परकीय स्पर्श अव्यंजक हुआ नवसरा व जल और गंधका व्यंजक तृतीय है तो तत्व व्यभिचार तो सिद्धांत कहते हैं हाँ ये व्यभिचार तो होगा एतद अस्वरसेन अपि यदवा कल्पांतर प्रणयनाथ विराम वहाँ विराम कर दीजिए ये बात सत्य है अर्थात तो वहाँ व्यभिचार हो जाएगा इसको दृष्टि में रख करके यदवा जो विकल्प पक्ष दिया गया पर ये देने का आवश्यक नहीं है एतद सेना अपनी यदवा इति कल्पांतर प्रणयन दृष्टानतांतर अन्य दृष्टांत दे करके इसको सिद्ध करते हैं और तत्रि अर्थात यह जो अभी वायु उपनीत सुरभाग इसको दृष्टान्त बनाते हैं कहते हैं परकीयत्व विशेषण अघटितम हेतुत्र यहाँ भी तीन हेतु रहेंगे किंतु अब ये विशेषण देने का जरूरत नहीं है अच्छा अभी पर विशेषण नहीं देंगे तो हेतु हो जाएगा रूप आदि नाम अर्थात रूप अव्यंजकत्व सती गंध पर भी नहीं दे रहे हैं और दृष्टांत कहेंगे वायु उपनीत सुरभिभाग यहाँ एक जो ये अर्थात विरोधा आया था जो छिद्र में होने वाला उसका तो कुछ सोचना भूल गया तत्रापि पर विशेषण तो अघटितम हेतुत्म अर्थात अगर आप परकीय नहीं देंगे और दृष्टांत बनाएंगे वायु उपनीत सुरभिभाग तो इसको दृष्टान्त तो बनाने से कहते हैं वहां भी वही तीन हेतु यहाँ भी रहेगा यहाँ पर नहीं देंगे खाली दृष्टांत तो हो जाएगा वायु उपनीत तो सूर्य भाग ठीक है अच्छा ए, रूप का वारण हो जाएगा रस का वारण हो जाएगा स्पर्श का वारण पर पर नहीं नहीं। आ, वो तो एक रहा तो और रस का तो कोई व्यविचार नहीं है स्पर्श का व्यभिचार तो इस पक्ष में दृष्टांत में स्पर्श का स्पर्श को लेकर के दृष्टांत में तो व्यभिचार नहीं होगा किंतु अन्यत्र अच्छा स्पर्श को लेकर के व्यविचार नहीं है स्पर्श अव्यंजकत्व सति गंध व्यंजकत्व दृष्टान्त में व्यवहार व्यविचार नहीं होगा क्योंकि दृष्टांत हो गया वायु उपनित तो सुर विभाग त्रियाणु का वो स्पर्श का अव्यंजक है और गंध का व्यंजक है तो स्पर्श अव्यंजकत्व सति गंधव्यंजकत्व हेतु रह गया और साध्य भी पार्थिवत्व रहेगा अभी अन्य कहीं मिलेगा जहां स्पर्श का हो तो रहा है और गंध का हो रहा है और स्पर्श का अव्यंजक और गंध का व्यंजक अगर नवसर जल लेंगे वो अभी परकिया आप हटा दिए हैं तो स्पर्श का अव्यंजक और गंध का व्यंजक वो जो जल है वो स्पर्श का अव्यंजक है ना स्पर्श का व्यंजक है परकिया नहीं है अभी व्यंजक हो गया इसलिए हेतु तो भी नहीं रहा आपका हेतु है, तो है कि स्पर्श अव्यंजक हो और गंध का व्यंजक हो जो वो जल है वो स्पर्श का भी तो व्यंजक हो गया स्पर्श अव्यंजक नहीं हुआ इसलिए हेतु भी नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा कोई भी, भी विचार नहीं होगा पर हटा देने से भी यह अर्थात यह संभव हो जाएगा जा। तथापि पर विशेषण अघटितम हेतुत्र केवल रूप में वो छिद्र को लेकर के तो वहां अगर होगा तो फिर परकीय जोड़ देंगे तो परखीय विशेषण दे देने से भी विचार हो जाएगा तो ठीक है आगे मूल में नचा अभी आपका हेतु हो गया कि रूपा, रूपा दिश मध्ये गंधस्य एवं अभिव्यंजकत्व तो कहते हैं कि घरणेन्द्रिय का जो सन्निकर्ष होगा ओ गधमात्र का अभिव्यंजक ग्राणेंद्रिय घ्राणेन्द्रियनिक गंधमात्र अभिव्यंजकवाद त्र तत्र विचार अभी ग्राणेंद्रिय सन्निकर्ष जो है वहाँ रूपादिषु मध्य गंधस्ए अभिव्यंजकत्व रहेगा ग्राणेंद्रिय का जो सन्निकर्ष है, जो ग्राणेंद्रिय का सन्निकर्ष होगा रूपादिषु मध्ये एव अभ्यंजक अभी गंध का अभिव्यंजन करने के लिए घ्राणेन्द्रिय का क्या सन्निकर्ष होगा किसका अभिव्यंजन करेगा गंध का तो और गंध का बीच में सन्निकर्ष कहना पड़ेगा तो क्या सन्निकर्ष होगा अभी हम्म क्या होगा समबेन्द्रिय घाणेन्द्रिय का गंध के साथ संबंध होगा सन्निकर्ष होगा तो समवेत तो अभिघ्राणेन्द्रिय गंध कभी समवेत तो समवाय कहेंगे संयुक्त समवाय क्योंकि घ्राणेन्द्रिय संयुक्त हो गया वो त्रियाणु और उसमें समवेत तो हो जाएगा वो गंध इसलिए संयुक्त समवाय ऐसा निकर्ष होगा रूपा मध्ये मध्य गंधस् एव अभिव्यंजकत्व हम कहेंगे ये जो घ्राणेन्द्रिय है वो गंधत्व का भी अभिव्यंजक है अभिव्यंजक है किंतु वहां सन्निकर्ष क्या हो जाएगा संयुक्त समवाय तो संवाय हो जाएगा इसलिए वो सन्निकर्ष को नहीं लेना है केवल संयुक्त संवाय को लेकर के ये दोष पूर्व पक्ष दिखा रहा है तो ग्राणेन्द्रिय सन्निकर्ष अर्थात तो जहां संयुक्त संवाय होता है वो गंध का ही अभिव्यंजक होता है रूपादी से केवल गंध का ही अभिव्यंजक हुआ और यह जो सन्निकर्ष हुआ इसमें पार्थिवत्व रहेगा नहीं रहेगा ये कोई पृथ्वी नहीं है तो नहीं रहने से अभी व्यविचार हुआ ज्ञानेन्द्रिय सन्निकर्ष गंध मात्र अभिव्यंजकवात तत्र व्यविचार तो ज्ञान का सन्निकर्ष किसके साथ हो रहा है गंध के साथ क्या सन्निकर्ष होगा संयुक्त सम्वाय ये गंध मात्र का अभिव्यंजक हुआ और उसमें पार्थिवत्व नहीं रहा वो सन्निकर्ष में नहीं रहने से व्यविचार हो जाएगा तत्र तत्र व्य विचार तत्र सन्निकर्षे दिन हुआ उसके लिए सिद्धांति मुक्तावली में समाधान देता है हेतु में हर द्रव्यत्व ये विशेषण दे देंगे द्रव्य इति विशेषणात् अर्थात द्रव्य सती रूपादिशु मध्य गंध से एवं अभिव्यंजकवात्थ अभी व्यविचार कहाँ दिखा रहे थे सनिकर्ष में वो सन्निकर्ष में द्रव्यत्व नहीं रहेगा हम विशेषण दे देंगे द्रव्यत्व सती रूपाधि गंध से तो ये द्रव्यत्व नहीं रहने से हेतु तो भी नहीं रहा पार्थिवत्व साध्य भी नहीं रहा कोई भी विचार नहीं होगा अच्छा अगर दिनोकरी में इंद्रियव न जाती तेजस्व आदि न सांकर इंद्रियव जाति नहीं होगी क्योंकि तेजस्व इसको लेकर हो जाएगा तो ये कैसे दिखाएंगे पहले सांकर कैसे हो रहा है इंद्रियत्व और तेजस्व दिखाना पड़ेगा कहीं इंद्रियत्व है और तेजस्व नहीं है कहा दिखाएंगे इंद्रियत्व तो है तेजस्व नहीं है घरण इंद्रिय में और तेजस्व है इंद्रियत्व तो नहीं है सूर्य इत्यादि में कोई भी तेज पदार्थ में और दोनों इंद्रियत्व और तेजस्व चु में तो हो जाने से तेजस्तु इत्यादि के द्वारा ये सांकर्य दोष हो जाएगा आ, फिर ये इंद्रिय का क्या लक्षण किंतु शब्दे तरह इत्यादिना न वक्ष्यमाणम यह पुस्तक का, कारिकावली नामक का पुस्तक जिसके पास है पृष्ठ संख्या दो पांच चार और जिनके पास दूसरा पुस्तक है उसमें एक आठ आठ देखिए इसको देखेंगे थोड़ा विचार करेंगे ओ कारिका दिया है अठावन कारिका ये हम लोग वाला पुस्तक में दे दो सौ चौवन और दूसरा वाला में एक सौ अठासी देखिए इसमें दिया है किंतु इंद्रियत्व न जाति मिला ना इंद्रियोत्म इंद्रियोत्म न जाति पृथ्वीत्वादीना शांकिया किंतु शब्द तरो उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व सति ज्ञान कारण मनः संयोग आश्रयत्व इंद्रियव अभी ज्ञान कारण मनः संयोग आश्रयत्व अभी ज्ञान होने के लिए मन का संयोग होगा मन क्या पदार्थ है द्रव्य है तभी मन का संयोग किसके किसके साथ होता है ज्ञान होने के लिए आत्मा के साथ और मन इंद्रिय मन का दोनों पार्श्व में संयोग होगा आत्मा के साथ भी होगा और इंद्रियों के साथ भी होगा अभी अगर कहेंगे ज्ञान कारण ज्ञान से कारण मन होगा मन संयोग का आश्रय आत्मा हुआ ना इंद्रिय हुआ दोनों हो गए तो खाली ज्ञान कारण मन संयोग आश्रय तुम इंद्रिय इतना अगर कहेंगे तो आत्मा में अति व्याप्ति हो जाएगी आत्मा अधिवारणाय इसलिए सत्य दे दिया ठीक है अभी आत्मा में अतिव्याप्ति बारण करने के लिए आप कह दीजिए विशेष गुण अनाश्रय्त्व सती अभी आत्मा में अतिव्याप्ति हो रही है अभी कह देंगे विशेष गुणों का अनाश्रय होना चाहिए आत्मा विशेष गुण का आश्रय है ना अनाश्रय है आश्रय है हम विशेष गुण कह देंगे विशेष गुण अनाश्रय्व सती अभी आत्मा का निराकरण हो गया किन्तु जितने सारे इंद्रिया है वो सब विशेष गुण का आश्रय है ना अनाश्रय है प्रत्येक इंद्रिय में ग्राणेन्द्रिय पार्थिव उसमें गंध रसनेन्द्रिय रस जल उसमें रस प्रत्येक इंद्रिय में तो विशेष गुण रह जाएंगे आत्मा का तो निराकरण हो गया किंतु साथ साथ जो लक्ष्य था इंद्रिय उनका भी निराकरण हो गया इसलिए कहेंगे विशेष गुण अनाश्रय तो जो कहते हैं उद्भूत विशेष गुण अनाश्र तु अर्थात तो अप्रत्यक्ष योग्य अभी उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय यह जो इंद्रिय होते हैं उनमें उद्भूत इसमें विशेष गुण रहेगा किंतु इंद्रिय इंद्रिय ग्राह्य है क्या नहीं है तो नहीं होने से उसमें क्यों इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है क्योंकि उसमें उद्भूत विशेष गुण नहीं रहा तभी तो हम कहेंगे उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय ये सारे इंद्रिय विशेष गुण का आश्रय है किंतु विशेष गुण उद्भूत है क्या नहीं है तो उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय और आत्मा में सुख दुख इत्यादि रहते हैं और ये प्रत्यक्ष होता है उद्भूत हो गए तो आत्मा किंतु उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय होना आश्रय हुआ आश्रय हो गया हम दे दिए उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय तो आत्मा का निराकरण हो गया किंतु इंद्रियों का निराकरण नहीं हुआ वो सब उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय है ठीक है ये जो घ्राण रसन आगे चक्षु आगे त्व आगे श्रोत्र ये पांच इंद्रिय हैं उसमें यह तो कोई उद्भूत विशेष गुण का आश्रय नहीं है रसनेन्द्रिय भी नहीं है चक्षुरेन्द्रिय भी नहीं है तौग इंद्रिय भी नहीं है किंतु जो श्रोत्र इंद्रिय है वो क्या पदार्थ है आकाश है उसमें विशेष गुण क्या रहेगा शब्द वो उद्भूत तो है न अनुद्भूत है उद्भूत है आप कह दिए कि उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय होना चाहिए तो बाकी इंद्रिय तो ये तो सब मतलब वो विशेष उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय हुए, इसलिए बाकी सब इंद्रियों का तो ग्रहण हो जाएगा किंतु जो श्रोत इंद्रिय है वो उद्भूत विशेष गुणों का आश्रय हो गया तो आत्मा आत्मा के साथ ये स्रोत इंद्रिय का भी निराकरण हो गया उद्भुत विशेष गुण अनाश्रय ये स्त्रोत इंद्रिय नहीं है क्योंकि स्त्रोत इंद्रिय क्या पदार्थ है कर्ण संस्कुल्य अवच्छिन्न आकाश आकाश में शब्द रहेगा इसलिए उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय नहीं हुआ वो तो उद्भूत विशेष गुण आश्रय हो गया इसलिए स्रोत इन्द्रिय का भी वारण हो गया वारण तो को फिर निराकरण करने के लिए कहते शब्द इतर उद्भूत विशेष गुणों का अनाश्रय तो जो श्रोतेंद्रिय हो गया वो शब्द इतर विशेष गुणों का आश्रय है क्या शब्द इतर विशेष गुण का शब्द इतर उद्भूत विशेष गुण का नहीं है वो तो शब्द का ही आश्रय है तो हम कहें शब्द इतर उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय ये अभी श्रोत इंद्रिय में ये लक्षण जाएगा नहीं जाएगा शब्द इतर विशेष गुण बाकी जितने शब्द को छोड़कर जितने उद्भूत विशेष गुण उसका सब अनाश्रय हो गया आकाश तो यह लक्षण इंद्रियों का लक्षण ये कहा गया जहा पाठ चलता है इसमें तो एक में चलता था। वहाँ थोड़ा आ, अपना अपना किताब के अनुसार थोड़ा रेफरेंस दे सकते थे वक्ष्यमाणम बोध्यम जहाँ पाठ देखते थे किंतु शब्दे तरह इत्यादि ना वक्ष्यमाण बोध्यम हम लोग का पुस्तक में तो 254 सौ आप लोगों का 188 सौ थोड़ा लिख करके दे सकते है ननू आगे है विषय तो वहाँ कहा गया था कार्यक्रम कार्य का में विषयोद्यणुकादि ब्रह्मांडात उदाह ऐसा कहा गया था मुदा विषय पुंगलिंग है मुदात होना चाहिए तो अभी मूल में कहते हैं विषय आह विषय इति उपभोग साधन विषय का जो साधन होगा टीका में नु विषय तो न जाति साम सत्वात् जो सामान्य है वो भी विषय बनता है घटत्व ये भी दिखता है तो इसलिए ये विषयत्व ये जाति नहीं होगा क्योंकि जो विषयत्व ये घटत्व में भी विषयत्व रह जाएगा क्योंकि घटत्व विषय होता है चक्षुर्ग्राही होता है तो घटत्व विषय होने से घटत्व में विषयत्व आ जाएगा अगर विषयत्व को जाति कहेंगे जाति में जाति स्वीकार नहीं करते इसलिए कहते हैं विषयत्व न जाति ही सामान्यादो सत्वाद अतः इसलिए तलक्षण तल आह इसलिए विषय का लक्षण कह दिए मूल में उपभोग साधन विषय यद्य टीका में यद्यपि अच्छा उपभोग प्रत्येक देखिए रामरुद्री में सुख दुख साक्षात्कार उपभोग तत्साधन तत्साधनम तत्प्रयोजकर्थ तत्र घटादे कारणत्वाद सुख दुख का साक्षात्कार में ये घटाधि कारण है कभी घट से सुख होता है कभी दुख होता है इसलिए ये उपभोग का साधन हो गया विषय जो उपभोग का साधन हो गया वो विषय आगे दिनों घर में यद्यपि क्या थी घटाधिर हम घटाधिर अकारणत्व साक्षात्कार उपभोग साधन घटादी तो विषय है उपभोग का साधन है तत्र तो तत्प्रयोजक तो इतर्थ तो तो तो यह अकारण दिया अच्छा इसको थोड़ा और देखना क्योंकि घटादी तो विषय है तो लक्षण उसमें जाना चाहिए इसलिए तत्व तो तो साधन साधनों का तो कारण घटा आदि सुख दुख साक्षात्कारों के लिए तो साधन होते हैं इसलिए तत्र तो घटा दे रहा है अकारण तो घटादि तो कारण होना चाहिए अच्छा ठीक है आगे मधिकरी में यद्यपि साक्षात उपभोग साधनत्व दियोणुकादो अव्याप्तम क्योंकि देणुकादि इंद्रिय ग्राह्य नहीं होते हैं तो दियोणुकादि में साक्षात उपभोग साधन नहीं रहेगा और आप कार्य कामें कहते हैं विषयो दियोणुकादि ब्रह्मांडात उदाहृत दियोणुको को भी विषय कह दिया किंतु वह तो साक्षात उपभोग का साधन नहीं हुआ तो लक्षण अव्याप्त हो गया दियोणुक में और आप कहेंगे कि साक्षात नहीं साक्षात् अथवा परम्परा हो तो परंपरा से अर्थात को मिल करके त्रिअणुक हुआ इसलिए परंपरा से कारण हो जाएगा अर्थात जो कारण होते हैं त्रिवणुको उसका कारण होने से कारण का कारण परंपरा कारण कहेंगे तो साक्षात परंपरा साधारण उपभोग साधनत्वम अगर कहेंगे तो उपभोग साधनत्वम विषय तो साक्षात उपभोग साधन हो अथवा परम्परा उपभोग साधन हो तो लक्षण दियोणुक में जाएगा तो दिवणुक में तो जाएगा परमाणु भी जाएगा खबर परमाणु में जाएगा तब तो आप फिर देदी ब्रह्मांडांत क्यों कहे आप परमाणु से लेकर के ब्रह्मांडांत कहना चाहिए था अगर परंपरा कारण को भी लेना है तो साक्षात तो परंपरा साधन उपभोग तुम परमाणु अपि इति अपीति दे ब्रह्मांडांत ग्रंथ विरोधा ये होगा तो होता है तथा कहते हैं साक्षात परम्परा साधारण भोग साधनत्व विवक्षितम ये तो लेना है तो लेने से भी परमाणु में ये लक्षण जाएगा कहते परमाणु विषय है वो परमाणु विषय बनता है ये सामान्य लोगों का नहीं बनेगा किन्तु योगी का बन जाएगा इसलिए परमाणु भी विषय है वो और आप जो फिर शरीर इंद्रिय विषय ये विभाग किए हैं उसमें फिर ये दियणु को क्यों कहते हैं कार्य रूप पृथ्व्या एवं त्रिप्रकारेण विभा विभजनात् तो वहां नित्या अनित्या नित्या को त्रि तीन भाग किया था तो नित्या कहने से परमाणु नहीं होगा दियणु का होगा तो कार्य रूप पृथ्वी त्रिप्रकार विभजनाथ हाँ अनित अनित कार्य रूपा हो गया तो अनित्या जो कार्य रूप पृथ्वी हुआ उसी का ही तीन प्रकार विभोजन विभाग वहां किया गया था तो इसीलिए कारिका में कह दिया गया कि दियोणु का आदि कार्य रूप पृथिव्या एवं त्रिप्रकारेण विभजन कार्य रूप पृथिवी विषय एवं दुक इदि न प्रदर्शित न तदग्रंथ विरोध जो विषय का विभाग किया गया था वहाँ कार्य रूप विषय को लेकर के कहा गया था और कार्य रूप पृथ्वी हो गया जो विषय बनेगा तो ग्रंथ के द्वारा अर्थात कार्य में कार्य रूप पृथ्वी दियोणुक ही दिखाया गया अतएव उत्तम आगे हैं मुक्तावली में उपभोग साधन विषय सर्व कार्य जातम अदृष्टाधीनम कार्य रूप विषय कहने से देणुकाधि ग्रहण हुआ था और जितने सारे कार्य है सब अदृष्टाधीनम अदृष्ट के अधीन यत कार्य यददृष्टाधीनम जो कार्य यत कार्य सामनाधिकरण यदृष्टाधीनम यद से यश्य जिस पुरुष का अदृष्ट है जो कार्य तद अर्था तत्कार तदुपभग अर्थात तरह पुरुष से उपभोग साक्षात्मया वनयती है जो कार्य जिस पुरुष का अदृष्ट से अधीन है वह कार्य उस पुरुष का भोग साक्षात् परंपरया वनयती है इसके लिए टीका में कहते हैं अतएव उक्तम तदुपभोग साक्षात परम्परया व जनयती तदुपभोगम जो दिया मूल में तदुपभोगम अर्थात उस पुरुष का उपभोग साक्षात परम्परया व जनयती तो इसलिए ग्रंथकार का अभिप्राय है जो उपभोग साधनम विषय कहने का अर्थात साक्षात अथवा परंपरा से तो दीणु का पर परमाणु ये सब उपभोग साधनों हो जाएंगे तो किन्तु आप कारिका में परमाणु नहीं कहें कहते कारिका में हम अनित्य पृथ्वी का ही विभाग दिखाए हैं इसलिए नहीं कहें किन्तु तो परमाणु भी उपभोग साधना हो जाएंगे जो मुक्तावली में कहा सर्वम एवं कार्य जातम तो कार्य जातम टीका में अत्र का, कार्य जातम इत्यत्र जात पदम संपाता आयातम तो ये कार्य जातम यह कहने का कोई आवश्यक नहीं था ये क्यों कहने का आवश्यक नहीं था तो कहते हैं आगे सर्वम एव कार्य जातम सर्वम कहते हैं फिर जातम क्यों कहते हैं जातम कार्य तो समूह जब सर्वम कह दिए समूह कहने का आवश्यक नहीं इसलिए कहते हैं जात पदम सम्पात आद आयातम ये सम्पात आयात तो सुने है ना कभी ना नहीं सुने सही गिर गया अर्थात लिखने वाला जो प्रथम लिखा था अतः तो प्रथम नहीं बाद वाला भी वो लिखने का समय में जैसे लिख दिया कि सर्वम एव कार्य मद्रिष्टाधीनम कार्य लिखने के बाद उसका लेखनी से शाही गिर गया तो ये शाही गिर जाने से आगे मद्रिष्टाधीनम लिखा है उसके बाद जो उतारा उसका वो सोचा कि अच्छा यहाँ कुछ लिखा गया था और यहाँ ये शाही गिर गया बोल करके अभी नहीं दिखता है वो अपना बुद्धि लगा करके यहाँ क्या पद लगाया जा सकता है कहते हैं जात पद होने से कार्य जातम तो इस प्रकार के कहते हैं इसको कहते हैं सम्पात सम्यक पात स्याही गिर गया तो होने से इस प्रकार के हो जाता है इसको संपात आयातम नहीं होना चाहिए तो फिर ये हो गया इस प्रकार जात पदम टीका में अच्छा हाँ ये रामरुद्री देखिए सम्पात आत आयातम सर्वमिति अनेन सर्वति अने सर्वम कह दिया उसी से तो सब अशेष प्राप्त हो गया फिर जातम कहने का क्या, क्या जरूरत था आगे दिनकरी में अदृष्टाधीनम मूल में कहा कार्य जातम अदृष्टाधीनम अदृष्टाधीनम अत्र कार्य मात्र प्रति अदृष्ट हेतुता न समवाय सम्बन्धन अर्थात तो, समवाय सम्बन्धे न अदृष्ट हेतु ये नहीं है अगर अदृष्ट को हेतु कहेंगे समवाय संबंध न ये हेतु को कार्य का अधिकरण भी रहना पड़ेगा कार्य कारण समान अधिकरण होंगे जैसे अभी घट हो गया कार्य यह कहां उत्पन्न होगा समवाय कारण में समवाय संबंध से कपाल में तो उस कपाल में वही अदृष्ट को भी रहना पड़ेगा अगर आप कहेंगे कि अदृष्ट भी समवाय संबंध से रहेगा तो अदृष्ट समवाय संबंध से, से कहाँ रहता है आत्मा में वो संबंध से कपालों में रहेगा क्या नहीं रहेगा और आप कहते हैं कि अदृष्ट संबंध से रहने पर ही कार्य उत्पन्न होगा तो समवाय सम्बंधा वच्छिन्न अदृष्ट कारणम और समवाय सम्बंधा कार्य घट तो वहाँ कार्य तो हुआ किंतु कारण समवाय सम्बंधा वच्छिन्न अदृष्ट कपालों में नहीं रहा कारण नहीं रहा कार्य रह जाएगा तो व्यतिरिक्त व्यविचार हो जाएगा अत्र कार्यमात्र प्रति अदृष्ट हेतुता न समवाय संबंधेन है भट्टादि अधिकरणे कपालादो समवाय न तद अभावत तद अदृष्ट अभावत इसलिए व्यविचार हो जाएगा व्यविचारा और कहेंगे कि ठीक है अभी समवाय सम्बंध अदृष्ट नहीं रहेगा किंतु अदृष्ट समवाय संबंध से आत्मा में रहेगा आत्मा विभू है इसका संयोग संबंध कपाल के साथ हो जाएगा तो स्व स्वपद से अदृष्ट स्व समवायी कौन हो जाएगा आत्मा उसे संयुक्त होगा कपाल तो, हो तो स्व समवायी संयुक्त संयोग संबंध है न अदृष्ट जाकर के कपाल में रह जाएगा और वहाँ समवाय सम्बन्ध से घट हो जाएगी तो कहते हैं य तू जो कुछ लोग कहते हैं सो समवायी संयोग न अदृष्टम कार्य मात्र हेतु ये हो जाएगा तो स्वपद से अदृष्ट समवायी आत्मा उसे संयुक्त हो जाएगा कपाल तो ये हो जाएगा हेतु है कहते हैं तन्न शब्द रूप कार्य शब्द ये कार्य है समवाय सम्बन्ध से आकाश में अभी आकाश में लेकर के आपको स्व समवायी संयुक्तत्व तो संबंध न अदृष्ट को रखना पड़ेगा सो हो गया अदृष्ट उसका समवायी हो गया अदृश्य का समवाय आत्मा कभी आत्मा और आकाश ये दोनों का बीच में संयोग नहीं होगा क्योंकि विभू पदार्थ में संयोग नहीं मानते हैं कहते हैं शब्द रूप कार्य का अधिकरण कार्याधिकरण गगने अदृष्ट समवाय आत्म, आत्मा संयोग अभावे न अदृष्ट का समवाय हो गया आत्मा अदृष्ट समवाय षी अदृष्ट समवाय तदेव आत्मा कर्मधारे तस् संयोग तो अभी गगन में अदृष्ट का समवायि आत्मा का संयोग नहीं रहेगा क्योंकि विभो हो संयोग हो अस्वीकारात् का संयोग नहीं मानते हैं विभो हो विभू का संयोग नहीं मानते हैं तो इसलिए क्या कहना पड़ेगा तो किस संबंध से अदृष्ट को रखेंगे कहते हैं स्व समवायी संयुक्त संयोग है ना स्व स्वपद से अदृष्ट उसका समवायि आत्मा और उसका संयुक्त आत्मा के साथ संयुक्त कहेंगे वायु वायु का संयोग कपाल में होगा और वायु का संयोग आकाश में वो भी हो जाएगा क्योंकि दो विभू में संयोग नहीं होगा वायु तो विभू नहीं है तो अभी संबंध बदल देंगे कहते स्व समवाय संयुक्त संयोगे न तस्त अदृष्ट अदृष्ट से हेतुता बोध्या यहाँ स्वपद से अदृष्ट समवायु हो गया आत्मा उसे संयुक्त हो जाएगा वायु और उसका संयोग वायु का संयोग कोई भी कार्य में जाकर करके रहेगा तो रहने से यह हेतु था बोध्या अदृष्ट ये हेतु हे हो जाएगा अच्छा तो ये किन्तु थोड़ा कठिन है जब कहेंगे कि आत्मा में ज्ञान अच्छा आत्मा के साथ ही तो वायु का संबंध हो जाएगा कहीं तो बैठे बैठे कोई मनोराज्य कर रहा है तो अभी वो तो आत्मा में रहा आत्मा में उत्पन्न होगा वो ज्ञान वायु का संबंध आत्मा के साथ भी हो जाएगा ये वेदांत नहीं कि बुद्धि में ज्ञान होगा तो ये समत नहीं घटेगा क्योंकि बुद्धि के साथ वायु का ये कोई संयोग को नहीं होगा मतलब अदृष्ट वायु के साथ अदृष्ट तो रहेगा आत्मा में न अदृष्ट क्योंकि वायु व्यापक नहीं है इसलिए अगर वायु व्यापक होता तो अदृष्ट के साथ भी ना अदृष्ट क्या है ना अदृष्ट कोई द्रव्य भी नहीं है इसलिए संयोग भी नहीं मान पाएंगे और गुण है तो उसका आश्रय आत्मा हो जाएगा इसलिए उसको संयोग नहीं ले पाएंगे अदृष्ट का तो पहले उसका समवाय आत्मा लाना पड़ेगा द्रव्य होने से फिर अन्य के साथ संबंध लेंगे आज यहाँ तक ओम शंकर शंकर्य केशव वाधरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे पुनः पुनः श्वरो गुरुराज मूर्ति वेद विभक्ति व्योम बदविमूर्त नम ओं शि